प्रश्नोत्तर जीव मारा कर्म सिद्धांत और गति विचार जिज्ञासा गीता में भगवान ने एक ओर तो कर्म को कल्याण का साधन कहा है तो दूसरी ओर कर्म के त्याग को कल्याण का साधन बताया है इसका तात्पर्य क्या है समाधान इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है अधिकारी भेद से दो साधन कहे गए हैं इसे न समझने के कारण विरोध प्रतीत होता है भगवान ने इन साधनों के अधिकारियों का स्पष्ट रूप से विभाग कर दिया है आरुर्ुक्षोर् मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यतः योगाूढ़ तस्यव समण मुच्यते आरु रुक्षो अर्थात चढ़ने की इच्छा रखने वाला जैसे एक होता है पेड़ पर चढ़ने की इच्छा रखने वाला और दूसरा है जो पेड़ पर चढ़ गया इन दो में से जो पेड़ पर चढ़ने की इच्छा वाला है उसे तो कर्म करना ही पड़ेगा प्रयास करेगा तभी चढ़ेगा संकल्प मात्र से नहीं चढ़ सकता जब पेड़ पर चढ़ गया तब भी क्या कुछ करना पड़ेगा तब तो शांत बैठना ही काम है इसी प्रकार एक होता है योगी और एक होता है संसारी संसारी व्यक्ति जब शास्त्र के अनुसार चलता है केवल कर्तव्य दृष्टि से ईश्वर के लिए कर्म करता है तो उसका मन शुद्ध होता है तब धीरे धीरे वह जगत को पढ़ लेता है उसे वैराग्य होता है फिर वह अंतर्मुख होकर मननशील हो जाता है उसकी मुनि संज्ञा हो जाती है इससे पहले तो जगत में भटका हुआ है वह जगत का ही चिंतन करेगा वास्तविकता का नहीं तब तक बाह्य कर्म ही उसका साधन बनता है उसका देवता भी बाहर ही होता है परंतु मुनि बनने पर देवता बाहर से अंदर प्रवेश कर जाता है मुनि नाम हृदय देवतम मुनि होने पर उसको योगी बनने की इच्छा होती है इसी को कहा योगम आरु रुक्षो ह। योगी वही है जो आत्मदर्शन के लिए भगवत प्राप्ति के लिए लगा हुआ है जगत के लिए नहीं आरु रुक्षो योगी बनना चाहता है अभी बना नहीं है उसकी कामना का विषय जगत न होकर भगवान होता है चाहने मात्र से व्यक्ति कर्म छोड़कर योगी आत्मध्यान ही नहीं बन सकता न कर्मणा मनारंभात न स्कर्म्यम पुरुषोषणते गीता कर्म करना बंद कर देने से तुम निष्कर्म नहीं हो पाओगे तुमसे कर्म नहीं छूटेगा शास्त्र की विधि से कर्म कर लोगे तो कर्म स्वतः छूट जाएगा सच्चाई से पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे कक्षा छूट जाएगी और नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे कक्षा नहीं छूटेगी इसलिए आरु रुक्षो पहले कर्म योगी बनता है उसका प्रत्येक कर्म जगत के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए होता है उसके जीवन में नित्य कर्म बढ़ जाता है वह प्रत्येक कर्म ईश्वर आराधना रूप से करता है ऐसा करते करते उसका कर्म छूट जाएगा वह योगी बन जाएगा अब शास्त्र उसे कहता है कि कर्म छोड़कर सन्यासी बन जाओ शांत हो जाओ शांतो दांत उपरत उपरत उपरतक्षु हो समाह भुत्वा वृदारण्य उपनिषद अब उस योगी को श्रम दम का अभ्यास करना चाहिए कर्मों का जो अभ्यास पड़ा है उसे छोड़कर उपरत होना चाहिए उसका तो एक ही लक्ष्य है आत्मदर्शन इसमें तो कर्म बाधक हो ही बनेगा इसके लिए तो श्रम अर्थात बहिर्मुखता छोड़कर शांत हो जाना ही साधना है शांत हो जाए तो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा जब पेड़ पर चढ़ गए तो शांत हो जाओ अंतर्मुख हो जाओ बस जगत की लीला देखते रहो ऊपर उठ गए तो कर्म की कक्षा छूट गई इसलिए समझना चाहिए कि अधिकारी भेद से ये दो साधन गीता में कहे गए हैं जिज्ञासा कर्म त्याग का क्रम क्या है समाधान कर्म त्याग का विधान सभी के लिए नहीं है इसलिए कर्म त्याग में सभी का अधिकार नहीं है परमार्थ मार्ग के साधक को पहले सभी कर्म त्यागने का विचार नहीं करना चाहिए प्रारंभ में अनावश्यक कर्मों का त्याग करें और कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्मों को सम्यक प्रकार के से करके ईश्वरार्पण कर दे उनके फल की इच्छा न रखें कुछ काल तक ऐसा करने से उसका अंतकरण शुद्ध होगा तब कर्मों से मन स्वतः हटने लगेगा और आत्म-साक्षात्कार की प्यास बढ़ती जाएगी उस समय साधक कर्म संन्यास ले सकता है तदेव सक्ता सह सहकर्मण लिंगम मनो यषिकम से प्राप्यात कर्मणस्त यंचेह करोत्यय तस्मान लोकात् पुनरेत्यस्मयी लोकाय कर्मण इतिनु कामय कामयमान्य उपनिषद इस सकाम संसारी जीव का मन प्रधान लिंग शरीर जिस स्वर्गादि फल की अभिलाषा वाला होता है वह उसी प्रकार के कर्मों का संपादन करके अंतकाल में उसी फल में आसक्त हुआ उसे प्राप्त कर लेता है इस लोक में जीव को कुछ कर्म करता है उसका फल भोग कर उस लोक से कर्म करने के लिए पुनः इस मनुष्य शरीर में आ जाता है सकाम पुरुष निश्चित ही इस प्रकार से संसरण करता रहता है